तो यशोदा जी इतनी प्रसन्न हुई वारी जाओ लल्ला तुझ पे भलैया ले ली और कन्हैया को चूमने लगी बड़ा प्यार किया तो गोपियां समझ नहीं पाई कि यह क्या हुआ कि इतनी वारी क्यों गई इस बात पे मतलब क्या है बोले सुन गोपी मेरा लाला क्या कह रहा है कह रहा है मटके तो मिट्टी के होते हैं फूट नहीं एक ने एक दिन सखी ये जो शरीर है ना हमारे वही मटके मिट्टी के बने हैं वो तो एक ना एक दिन फूटना ही है साठ साल सत्तर साल अस्सी साल नब्बे साल सौ साल कितना एक ना एक दिन इस मटके को फूटना ही है लेकिन वारे मेरा लाला इसकी कृपा देखो कहता है मटके फूट जाए उसके पहले एक बार माखन का मैं भोग लगा लूँगा ये माखन ये मन है मन की चोरी है एक बार शरीर छूटे उसके पहले मन कृष्ण में लग जाए हम तो लगा नहीं पाते लेकिन कन्हैया कहते मैं ले लूंगा ना मृत्यु हो उसके पहले श्री कृष्ण मन को चुरा ले, अपना मन ले ले यही जीवन की धन्यता है इसलिए कहती हूं लाला आया है तो इसी तरह संसार के जीवों पर कृपा किया कर बेटा वरना ऐसा मन रम जाता है संसार में कि तुझ में लगा नहीं पाते लोग लेकिन तू कैसा कृपालु है कि तू ही उनके मन रूपी माखन की चोरी कर लेता है उसका भोग लगा लेता है यह मन माखन की चोरी है जन वैष्णवों का मन माखन की तरह कोमल है सात्विक है कन्या चोरी कर लेते हमें तो अपने मन को चंचल है उसको काबू में करके वश में करके किसी तरह भगवान में लगाने का प्रयास करना पड़ता है लेकिन इन ब्रजवासियों पर कन्हैया की कृपा भगवान ने ही चुरा लिया ब्रजवासियों को कोई योग अनुष्ठान जप तप कुछ नहीं करना पड़ा पूजा पाठ कुछ नहीं करना पड़ा और भगवान ने ही इनके मन को चुरा लिया ये प्रभु की कृपा है फिर गोपियां जहां भी माखन को छुपावे कन्हैया ढूंढी लेते थे चाहे ऊपर छीके में लटकावे तो कन्हैया वहां पहुंच जाते थे यहां उल्टी गंगा बह रही है गोपियां अपने मन को कृष्ण से बचाने का प्रयास करती हैं और कन्हैया है कि उनके मन को चुराही लेते हैं ये कठोर कृपा है कहने को गोपियां शिकायत करने आई हैं हकीकत में ये थैंक यू कहने आई है धन्यवाद करने आई है कि हमारा मन ऐसा तेरे लाला ने चुरा लिया बस अब तो मन कृष्ण का ही चिंतन करता है सिवाय कृष्ण के और कुछ नहीं बस वही चिंतन मन उसी में लगा रहता है एक गोभी बोली तुम्हारा कन्हैया हमारे घर आता है अभी गाय धोने का समय नहीं हुआ और तुम्हारा यह कन्हैया हमारे बंधे हुए बछड़ों को खोल देता है तो बछड़े जाकर गहिया का दूध पी लेते हैं जब हम गहियाँ दोहने जाती है तो कुछ नहीं मिलता तो कन्हैया बोले वो तो हम करेंगे ये तो हमारा पुराना धंधा है बछड़े बछड़े वत्स्य वत्स्य का मतलब होता है बछड़ा और वत्स्य का मतलब भगवान को प्यारा भगवान को प्यारे कौन है भक्त वैष्णव वो मोह की रस्सी से बंधे हैं संसार के अलग अलग खूंटे के साथ एक खूंटा है परिवार एक खूंटा है घर एक खूंटा है आ, संपत्ति अलग अलग खूंटे के साथ बंधे हुए हैं मोह की रस्सी से मेरा घर मेरा परिवार मेरा शरीर मेरा पैसा तब भगवान आकर के उन्हें खोल देते हैं जिस भी खूंटे के साथ बंधे हैं भगवान उन्हें खोल देते हैं मुक्त कर देते हैं और फिर वे जाकर के गयान का दूध पीने लगते हैं गो माने गाय भी होता है और गो माने उपनिषद भी होता है कौन सी गाय बोले उपनिषद रूपी गाय सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन तो ये सब भक्त साधक जाकर के उपनिषद रूपी गैयान का दूध पीने लगते हैं और वो दूध कौन सा है दुग्धम गीतामृतम महत गीतामृत गीता का ज्ञान वही दूध है अब देखो भाई हम सबको ये बात लागू हो रही है हम सब पे लागू हो रही है हम सब किसी न किसी खूंटे के साथ बंधे हुए हैं ना मोह की रस्सी से तो कन्हैया ने भैया तुमको छुड़ाया, कुछ घंटों के लिए मुक्त किया तब ना आप उसको छोड़ करके यहां आए हो और इस भागवत कथा मृत का पान कर रहे हो इस दूध को पी रहे हो और फिर जब दूसरे देखेंगे अरे बछड़ा छुट गया बछड़ा छुट गया पकड़ पकड़ पकड़ पकड़ तब घर वाले जब देखेंगे अरे बछड़ा छुट गया अभी कहाँ गया कहाँ गया जब देखेंगे छुट गया है बछड़ा तो वे ही लोग फिर बांधने के लिए आएंगे या तो सेलफोन पे एक रिंग देंगे कब आना है घर पे मेहमान आए कब तक रहोगी कथा में जल्दी आ जाओ या तो बच्चा आएगा मम्मी पापा ने बुलाया या तो पापा दादाजी बुला रहे हैं घर पे मेहमान आए हाँ तो संसार वाले तो फिर से खुले बछड़े को पकड़ करके ले ही जाएंगे और बांध ही लेंगे लेकिन थोड़ी देर के लिए ही सही मुक्त हो गए और तभी इस दूध को पी रहे हो इस अमृत को पी रहे हो ये भगवान की कृपा वरना साहब नहीं होता लाख कोशिश करें हमको मन भी होता है कि कथा सुने लेकिन नहीं निकल पाते ऐसे बंधन में अपनी जिम्मेदारियों में और ऐसे फंसे रहते हैं सुनने का मन करता है फिर भी नहीं सुन पाते तो ठाकुर जी जब खोलेंगे छुड़ाएंगे तब बात बनेगी हमारे अहमदाबाद में कथा होने वाली थी तो एक भाई ने सोचा कि हम पूरी पूरी सुनेंगे उन्होंने दफ्तर से छुट्टी ले ली सीख और डॉक्टर भी होते हैं ना अनुकूल तो लिख भी देते हैं सर्टिफिकेट तो छुट्टी ले ली पूरी पूरी कथा सुनेंगे पौष का महीना था जोरों की ठंड पड़ रही थी इनको रोज़ गर्म पानी से ही नहाने की आदत थी उस दिन अभी पानी ने पानी गर्म नहीं किया था पत्नी ने तो इन्होंने सोचा कि मुझे तो जल्दी जल्दी जाना है आगे बैठ जाना है ताकि कथा अच्छी तरह से सुनाई दे तो जल्दी जल्दी में वे ठंडे पानी से नहाए ठंडे पानी से नहाए तो सर्दी लग गई ऐसी सर्दी लग गई दोनों कान बंद बहुत यू यू करे लेकिन कान खुले ही। जाम सर्दी और जुकाम दोनों कान बंद सात दिन तक कथा चली सात दिन तक उनकी सर्दी चली कान बंद बस बैठे बैठे आक्षे आजू बाजू वालों को भी प्रसाद दे दिया थोड़े लोगों को उनको भी लागू हो गई हाक्षी हाक्षी शुरू हो गया सात दिन कथा चली सात दिन कान बंद और अंतिम दिन पूर्णाहुति में भागवत की शोभा यात्रा निकली तो किसी ने फटाखा जलाया धमाका हुआ दोनों कान खुल गए तो भाग्य में ना हो तो नहीं सुन सकते साहब एक शब्द भी कान में नहीं जाएगा ये तो ठाकुर की कृपा है कि इस अमृत को पी रहे हो ये वृणुते पक्का है नहीं तो ये नहीं मिलता गोपिया कहती है यशोदा तेरा लाला आता है हमारे घर हमारे सोए हुए बच्चों को जगाता है चिकुटी काटता है और जब हमारे बच्चे रोते हैं तो ये बेशरम हंसता है बच्चे यानी अबुद जीव ये मोह की रात्रि में सोए हैं कन्हैया कहते हैं जाते ही चिकुटी नहीं काटता ये झूठी है मैया मैं पहले उसको बोलकर जगाता हूं ए श्रीदामा ए स्तोक ए मधुमंगल उठो उठो सुबह हो गई फिर भी नहीं जागते तो फिर थोड़ा हिलाता हूं जकझोरता हूं उठो मधुमंगल सुबह हो गई फिर भी नहीं जागते तब फिर चिकुटी कर उठ है ना कोई ठंडा पानी डाल देते हैं कोई कान में कुछ डालते हैं जगाना ही है ना तो भगवान भी अज्ञानी जीव जो मोह की रात्रि में सोए पड़े हैं उन्हें जगाने के लिए पहले शब्द यानी गीता गीता के प्रवचन से नहीं जागते तो फिर थोड़ा जगजोरते हैं कुछ जगजोरने वाली घटना घट गट जाती है जिंदगी में जाग जाते हैं हम लेकिन फिर भी जो ना जागे तो कभी चिकुटी काटते हैं ये कृष्ण की कठोर कृपा है करोड़पति से रोडपति हो गए जिसके लिए बहुत प्रेम था अति आसक्ति थी वही छोड़ के चला गया ऐसा धक्का लगता है ऐसी पीड़ा होती है लेकिन तब आदमी जाग जाता है किसी तरह जाग जाता है और जब पैसा चला गया धन चला गया तो जितने पैसे के कारण संबंध बनाए हुए थे वे सब दूर हो गए अब कोई दिखता भी नहीं जो उसी के साथ पड़े रहते थे हफ्ते में पांच दिन पार्टी होती थी आज उनमें से कोई दिखता नहीं अब इसको पता चला कि कोई मेरे सगे नहीं थे ये पैसे के सगे थे धन के सके थे मेरा तो केवल श्री कृष्ण है मेरा तो केवल भगवान है तो इस प्रकार से भगवान सभी के ऊपर अनुग्रह कर रहे हैं। एक बार कन्हैया ने सभी के साथ खेलते खेलते मिट्टी खाया व्रजरज उठाया मुख में रख लिया दाओ जी ने और सखाओं ने देख लिया यशोदा मैया के पास जाकर कहा मैया मिट्टी खा रहा है कन्या कहा कि जाओ बुलाओ उसको दाओ जी आए कन्हैया से बोले मैया बुला रही है हाथ में लकड़ी है आँख लाल लाल है गुस्से में है आज तुम्हारी पिटाई होने वाली है तो कन्हैया उठे हाथ पहुँच लिए मुंह साफ कर लिया थोड़े चिढ़ गए दाओ दादा चुगली करना बुरी बात किसी की चुगली नहीं करना चाहिए तो दाऊ जी बोले गुरु जी मुझे बाद में उपदेश करना पहले मैया बुला रही है चलो भय भीत होकर गया आए। देखो जिनके भय से भय भै को भी भय लगता है वो आज भयभीत है यह यशोदा के भजन का प्रताप है इतना सा गृहित वा करे कृष्णम मैया ने अपने बाएं हाथ से कन्हैया का दायनाथ पकड़ा क्यों खाई मिट्टी मिट्टी क्यों खाई होठ निकलने लगे रुलाई आने लगी जैसे ही मां थोड़ी ऊंची आवाज में बोली डांटी उगी होठ निकलने लगी क्यों नाहम बख्शित अंब अम्बा नाम बख्शितवान मैंने नहीं खाया अच्छा वदंती तावका ये थे यशोदा ने कहा ये तुम्हारे हैं सखा मित्र ये सब कह रहे हैं अग्रजह अपम ये बड़ा भाई भी तो कह रहा है दाऊ भी तो कह रहा है होश तो निकालते हुए बोले सर्वे मिथ्याभिशंशिना सबको मिथ्या संशय हो गया हमने नहीं खाया तो सब लोग बोले झूठ बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो कन्हैया भैया बोले अच्छा इतने सारे कह रहे हैं और तू कह रहा है तूने नहीं खाया वारे मेरे हरिश्चंद्र के अवतार इतने सारे झूठ बोल रहे हैं और तू एक सत्यवादी कन्हैया बोली यदि सत्य गिरतर ही समक्षम पश्चिम मैया यदि तुमको उन लोगों की बात सत्य लग रही हो तो मेरे तुम्हारे सामने खड़ा हूं मेरे मुंह में देख ले क्योंकि सुनी हुई बात से देखी हुई बात पर ज्यादा भरोसा करते हैं ना हम तो मेरे मुंह में देख यशोदा बोली हां चलो खोलो मुंह खोलो और श्याम सुंदर कन्हैया ने अपना मुंह खोला और जब मुंह खोला मैया ने देखा संपूर्ण ब्रह्मांड को भगवान के अंदर अगणित रवि शशि शिव चतुरानंद अनेक ब्रह्मा अनेक शंकर सातों द्वीप सातों समुद्र पर्वत नदियां सब कुछ भगवान में जड़ चेतन सब भगवान आश्चर्य हुआ ये मैं क्या देख रही हूं जैसे राम जी ने दिखाया था देख रहा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्म आज मां यशोदा को वह रूप दिखाया देखो इससे भगवान ने यह बताया कि देखो मां खाई वह चीज जाती है जो अपने से बाहर होती है अपने से जुदा होती है रोटी मुझसे जुदा है और रोटी मुझसे बाहर है तब मैं खाऊंगा लेकिन तनिक देख ले मां मेरे इस विराट रूप को मुझसे जुदा कुछ नहीं है और मुझसे बाहर कुछ नहीं है सर्वतस्पृतवातिष्ठ दशांगुलम सब कुछ भगवान में ही है भगवान इन सबसे भी अधिक हैं भगवान से जुदा कुछ नहीं है भगवान से बाहर कुछ नहीं है तो फिर खाया कैसे जाएगा कुछ कुछ है ही नहीं खाने को जब भोज्य है ही नहीं फिर भोजन कैसे और जब भोजन हुआ ही नहीं तो मैं भोगता कैसे इसलिए कन्या कहते हैं नाहम बक्ष दंब इसलिए वेदांति लोग ऐसे ही वाक्य पकड़ते हैं देखा खुद ब्रह्म कह रहा है मैं भोगता नहीं हूं और तुम लोग छप्पन भोग भोग सामग्री लगाते हो जबकि वो खुद कह रहा है भुगता नहीं हूं अरे भाई देखो तो थोड़ा थोड़ा थोड़ा राह देखो तनिक ठहरो ये जो कह रहा है मैं भोगता नहीं हूं और ज्ञानी उछल रहे हैं कि ब्रह्म तो भोगता नहीं है देखो खुद कह रहा है। अब वही धीरे से फिर से सगुण साकार होकर के यशोदा मियाँ से कहेगा मैया भूख लग रही है दूध पिलाओ निर्गुण को भले ही भूख ना लगे वो भले ही भूखता ना हो लेकिन सगुण सगुण को तो भूख लगती है भाव का भूखा है बड़े भाव से उनको जिमाओ और जो भी भाव से जिमाता है फिर सुदामा के तांदुल हो शबरी के जूठे बैर हो सुदामा की भाजी हो साग विदुर घर खाई वहां तो खाते हैं पाते हैं इसलिए वदंतीबका थे ये जो तुम्हारे हैं वो कह रहे यशोदा ने कहा ये, ये तुम्हारे जो हैं वो कह रहे हैं कि तुम खाते हो तुमने खाया भगवान के कौन है भक्त शबरी सुदामा विदुर जी ये सब भगवान के हैं भक्त और उनसे पूछो तो वे कहेंगे खाते हैं क्या ये इन्होंने खाया बोले यस हमने अपनी आंखों से देखा सुदामा कहते मेरा तानदुल खाया विदुर कहते मेरे घर आकर भाजी खाया शबरी कहती मेरे बैर खाए तो भक्त तो यही कहेंगे कि हां ये खाते हैं कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहूं आनी और प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान प्रशंसा करते हुए खाए बखान करते हुए खाए तो मैया ने आज पहली बार यह स्वीकार किया कि यह भगवान है यह जगत का बाप है और मैं इसको बेटा मान रही थी मां ने दो हाथ जोड़े माथा झुकाया अस्तुति करी न जाई माना जगत पिता मैं सत करी जान तो भगवान ने सोचा कि गड़बड़ हो गया भाई हमारा अभोक्तापना तो सिद्ध हो गया इससे लेकिन हम पकड़े गए कि हम परब्रह्म हैं मां ने जान लिया अब तो मां गोदी में बैठाने से रही अब तो हमारे लिए बढ़िया वाला सिंहासन बनवाएगी चांदी का उसमें विराजमान करेगी अब तो ये माथे पे हाथ नहीं रखेगी अब हाथ जोड़े खड़े रहेगी अब डांटेगी नहीं अब तो स्तुति करेगी गड़बड़ हो गया अरे मैया मैं तो तेरे प्रेम का भुखा हूं तेरे वात्सल्य की वर्षा में नहाने आया हूं तो भगवान ने फिर से अपनी माया को आज्ञा किया माया का प्रयोग कर दिया मैया के ऊपर और जैसे ही वैष्णवी माया का प्रयोग हुआ सत्यो नष्ट स्मृतिर गोपी सारो प्यारो हम आत्मजम यशोदा मैया भूल गई कि ये भगवान है फिर से पुत्र भाव हो गया होट निकल रहे हैं कन्या रो रहे हैं आंखों से आंसू जा रहे हैं तो मैया ने एकदम लिपट गई कन्हैया से अपनी गोदी में ले लिया प्रवृद्ध स्नेह कलिल हृदया सत्य पहले की भांति पुत्र भाव से भर गई ठीक है ठीक है मेरा लाला रो मत मेरे लाला तूने नहीं खाया ठीक है तो कहने कहना तसली हो गई मैया स्वयं लाला के लिए दधि मंथन करने बैठी देखो ये द्रोण नाम के वसुप्रवर और उनकी धरा नाम की पत्नी ही नंद यशोदा बनकर आए हैं उन्होंने बहुत तपस्या किया था भगवान ने उन्हें वरदान दिया था तद भगवान उनके घर पुत्र बन करके आए यशोदा मैया दधिमथन कर रही थी कन्हैया के गीत गा रही थी सुबह का समय कन्हैया जागे आए मैया के पास मथानी को पकड़ लिया मैया मैं भूख लग रही है दूध पिलाओ, देखो जो भूखता नहीं है वो कह रहा है मैं भूख लग रही है दूध पिलाओ तो मैया ने दधिबंधन छोड़ा लाला को गोद में लिया दूध पिलाने लगी तब चूल्हे पर रखा था दूध गर्म करने उसमें उफान आया तो मैया कन्हैया को अतृप्त छोड़कर दूध को बचाने दौड़ी कन्हैया को आ गया गुस्सा मेरे से दूध ज्यादा प्यारा है <coughs> गुस्से में एक पत्थर उठाया और जिस मटके में मैया छाछ बिलो रही थी दही बिलो रही थी तो उसके ऊपर मारा मटका घोड़ा मैया का जो बाहर उपद्रव करते थे वह आज घर में किया छाछ बह गई माखन बिखर गया मथानी गिर गई और थोड़ा माखन इकट्ठा करके कन्हैया लाल भोग लगाते हुए वहां से भाग गए यशोदा मैया ने जब आकर के देखा ये उपद्रव अब तो उठा लिया लकड़ी हाथ आज बिना मारे छोडूंगी नहीं। जब मैया बाहर आई कन्हैया ने देखा मैया के पायल की छम छम सुनकर के कि अरे बाप रे मैया गुस्से में है आज में लकड़ी है आ रही है भागो आगे आगे कन्हैया पीछे पीछे यशोदा मैया ऐसा भगाया मैया को ऐसा भगाया थोड़ी देर में मैया थक गई भागते भागते दौड़ते दौड़ते मैया का शरीर भारी था तंदुरुस्त था वो डाइटिंग नहीं करती थी गोरी गोरी यशोदा मैया तंदुरस्त शरीर थक गई बैठ गई शरीर पसीना पसीना हो गया साड़ी फिग गई सांस तेज चलने लगी रो पड़ी जब बच्चे बहुत सताते हैं तो मां क्या करती बेचारी मम्मी रोती है तो कन्हैया को दया आ गई मैया को रोते देखकर, कर तो मैया खुद कन्हैया खुद मैया की गोदी में आ गए मैया के गले में हाथ डाल दिया और अपने हाथ से आंसू पहुंचे मैया तू रो मती तो मैया ने पकड़ लिया और फिर ऊखल के साथ बांध लिया जितनी भी रस्सियां ले आई सब दो अंगुल कम पड़ी रस्सी को संस्कृत में गुण कहते हैं यानी गुणों के द्वारा निर्गुण को बांधने की कोशिश कर रही है भैया ये यशोदा है यशाओं से ददातीत यशोदा यशोदा किसको बोलते हैं जो यश दिलावे यश दे वो यशोदा हर मां यह चाहती है कि मेरे लाला का यश बढ़े लेकिन यश कब बढ़ेगा जब गुणवान बनेगा ए मेरे उधवी क बेटा तू सुधर जा अब तेरे चलते पूरे गांव का उलाहना मुझे सुनना पड़ रहा है सुबह होते ही गोपियां तेरी शिकायत लेकर के आती हैं अरे मेरे निर्गुणिया बेटा तू थोड़ा गुणी बन गुणवान बन इसलिए एक एक गुण रस्सी को लाकर के बांधने की कोशिश कर रही है लेकिन बांध न पाई थक गई मैया तो भगवान ने फिर बंधन स्वीकार कर लिया गुणों का रस्सियों का तो भाई भगवान स्वयं तो जो परम ब्रह्म परमात्मा है वो निर्गुण निराकार है लेकिन भक्त जो हैं वे भगवान में जिन जिन गुणों को देखने की इच्छा करते हैं कि हमारे भगवान ऐसे हों हमारे भगवान ऐसे हों और ऐसे हों के बाद फिर हमारे भगवान भगवान वैसे ही गुण फिर भक्तों को प्रसन्न करने के लिए धारण कर लेते हैं तो फिर भक्त कहते हैं हमारे ठाकुर ऐसे हैं हमारे ठाकुर ऐसे हैं हमारे ठाकुर ऐसे, ऐसे हैं और इसलिए हमको प्यारे हैं तो भगवान उन उन गुणों को इसलिए कि भाई कृपालु है दयालु है बड़े समर्थ हैं बड़े ज्ञानी हैं बड़े सुंदर हैं मुरली बहुत अच्छी बजाते हैं गैया चराते हैं रास रचाते हैं ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे है। जैसे भक्त चाहते हैं देखो तुम्हारा जिसके प्रति प्रेम होता है उसके एक्सपेक्टेशंस के अनुसार तुम अपने आप को ढालते हो वैसे बनाते हो तो भक्तों के जो एक्सपेक्टेशंस है तदनुसार अनुसार ठाकुर जी अपने आप को ढाल लेते हैं और गुणवान बन जाते हैं निर्गुण निराकार से सगुण साकार हो जाते हैं वैसे तो परमात्मा सब गुण रहित है माया रहित है लेकिन भक्तों की भक्ति के वशीभूत होकर भगवान गुणों को स्वीकार कर लेते हैं बंध जाते हैं जो नित्य मुक्त हैं जिनका स्वरूप ही बंधन और मुक्ति दोनों से विलक्षण है वे बंधन स्वीकार कर लेते हैं तो ये उखल बंधन दामोदर लीला अब तो मैया बांध कर चली गई घर में कन्हैया रोते रहे रोते रोते फिर आंगन में खड़े यमलार को देख लिया दोनों वृक्ष के बीच में से कन्हैया निकल गए और उखल फंसा जब आगे बढ़े तो दोनों वृक्ष जड़ से उखड़कर धराशायी हो गए तो उसके अंदर से दो सुंदर पुरुष प्रकट हुए वे।, वे थे नलकुबर और मणिग्रेव दोनों कुबेर के पुत्र हैं शंकर जी के अनुचर गण हैं और कैलाश के रमणीय उपवन में वारुणी मदिरा पीकर स्त्रियों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे सरोवर में तो देवर्षि नारद वहां आए एक बार तो स्त्रियों ने तो लज्जावश वस्त्र पहन लिए लेकिन इन दोनों ने वस्त्र नहीं पहना देवर्षि नारद ने क्रोध करके शाप दिया जड़ पैड़ों की तरह खड़े रहे अरे पेड़ भी पत्तों से अपने शरीर को ढांकते हैं तुम साधु संतों का भी लिहाज नहीं करते जाओ वृक्ष हो जाओ तो गए वृक्षियों ने दोनों ने जब क्षमा मांगी तो कहा जब द्वापर के अंत में भगवान का अवतार होगा उस वक्त भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे आज नारद जी के वचन को सत्य करने के लिए भगवान ने इन दोनों का उद्धार किया उन दोनों ने बार बार भगवान की स्तुति करी वाणी गुणानुकथने श्रवण कथाया